नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हम लोग कुछ मेहमानों से आपको मुलाकात कराते हैं अभी हमारे साथ नेपल नेपाल से जो है मेहमान आए हुए हैं रमेश जोरा और सुनीता जोरा हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूँगा रमेश जोरा जी से रमेश जोरा जी कैसे हैं आपकी कैसे है मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> जी सुनीता जोराजी कैसे हैं आप नमस्ते नमस्ते बढ़िया है आप रमेश जी आपका अनुभव क्या है थोड़ा सा सुनाइए और ब्रह्मा कुमारी से कैसे कनेक्ट होना हुआ हाँ मैं पिछले लगभग अठारह बीस इक्कीस साल पहले जब मेरे जिले में ब्रह्मा कुमारी का स्थापना हुआ था हम्म mm हम्म -hmm -hmm. उस टाइम पे मेरे पिताजी mm -hmm. ब्रह्मा कुमारी में समाहित हो गए mm -hmm. वो इसमें आजीवन सदस्य बन चुके थे mm -hmm. फिर उन्होंने उन्होंने प्रेरणा दिया ऐसा करना ऐसा कर ये भी हमारा हिंदू धर्म है mm -hmm. इसी में काम करने से सब भगवान इसी में आध्यात्मिक बनना चाहिए आध्यात्मिक बनो हम सब एक साथ होंगे उन्हों के पिताजी के प्रेरणा से मैं ये मधुबन पहले से मैं पहले जर्नलिज्म भी किया फिर मैं मैं यहाँ आगे पहले, पहले पहले पहली बार आया था फिर जो मैंने अनुभव किया उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया नेपाल में जाके फिर वो अब आज तक जब मैं यहाँ आया यहाँ से जाने के बाद रियल गॉड इज हेयर आई थिंक रियल गॉड इज हेयर ब्रमा कुमारी ब्रमा बाबा रियल गॉड आई थिंक रियल भगवान को खोजना है तो ढूंढना है ब्रह्मा बाबा को समझिए हम हर बार घर पे भी पूजा आराधना करते हैं और बाबा का मुरली सुन लेते हैं ऑनलाइन से और यूट्यूब में भी मैं लाइव भी देखता हूँ मैं सब्सक्राइबर भी होंगे उसका मधुबन का और बहुत बार जहाँ जहाँ गया था मैं नहीं। नहीं। वहाँ पे जहाँ गया वहाँ जहाँ ये ब्रह्मा कुमारी ऐसा है बहुत लोग इसके नेगेटिव Thinking भी रखते हैं लेकिन जो समझ लेते हैं ये ऐसा है ये जिसको हम समझा सकते हैं उनका दिल खुश हो जाता है की ब्रह्म कुमारी ये हिंदू धर्म है हिंदू का वन अ पार्ट ऑफ हिंदू हमने ऐसा समझ, सोच के रखा है इसको जी जी जी बहुत ही सुंदर अनुभव रमेश जोरा जी आपने बताया कि किस तरह से आप इस चीज को जान रहे हैं समझ रहे हैं लगातार तीसरी बार माउंट आबू आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका जुड़ाव बहुत अच्छा है बहुत बहुत धन्यवाद ते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनीता जी आपका कैसे ब्रह्म कुमारी से जुड़ना हुआ वो बताइए एकदम खुशी मिल रहा है जी। मैं पहले, पहले बार हम्म। इस विश्वविद्यालय में आ, आ गए थे फिर दूसरी बार इस ग्लोबल समिट में यहाँ आ चुके हूँ Hmm. एकदम रहे एकदम आनंद लग रहे जो ब्रह्म कुमारी स्वरीय विश्वविद्यालय का दिन हे एकदम उच्च दिन हे जो ब्रह्मा बाबा इस धरती में इस धरती में आ गए जो हमी आ, आत्मा और परमात्मा के संबंध जोड़ किया है इसके साथ हमारे घर परिवार समाज संग संगे हमारे देश समृद्ध हो जाएंगे जो समाज में हमी काम करते थे इस समाज में परिवर्तन के लिए इसकी भूमिका अपरिहार्य हो जाएगी जी, जी, जी. सुनीता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप पिछले कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और आपको बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी को आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आने पर जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है इससे ही विश्व का परिवर्तन होगा ये सुंदर भावना आपके अंदर है तो मैं चाहूँगा कि आप इस भावना को लेकर हमारे अन्य लोगों को भी ये संदेश जरूर पहुँचाए अपना अनुभव सुनाइए ताकि लोग ब्रह्मा से जुड़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू के सागर अपने बाबा स्नेह हम सबको समालिया स्नेह हम सबको समालिया स्मृतियों के वरदानों से स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया समर्थ हमको बना दिया स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह के सागर आपने बाबा बाबा अपना सब कुछ बच्चों को अर्पण करके बच्चों को अर्पण करके आप हुए व्यक्त फरी अपने तन को भी तज के अपने तन को के प्रत्यक्ष करने सीतारो को प्रत्यक्ष करने को सूरज ने खुद को छिपा लिया सूरज ने खुद को छिपा लिया स्नेह के सागर आपने बाबा नेहा के सागर आप बाबा प्रेम के गीत सुनाए है प्रेम के गीत सुनाए है स्नेह सुवन की मे बच्चों ने पहना मोहब्बत की बाह भर के मोहब्बत की बाह मेहनत से छुड़ा दिया मेहनत से छुड़ा दिया स्नेह के सागर आप बाबा स्नेह के सागर आपने बाबा आज आपकी ये फुलवारी महक रही फल फूल रही महक रही फल फूल रही हर एक आत्मा अतिंद्रिय सुख के झूलों में है झूल रही झूलों में है झूल रही बने हापसा निभाए वादा, वने आपूसा निभा आपने वादा निभा दिया आपने वादा निभा दिया स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह के सागर आपने बाबा पालना ऐसे प्यार का मिलता कही मिसाल नहीं मिलता कही मिसाल नहीं मिल न सके साकार में हम किसको रहा मलाल नहीं में दो जीवन क्या सेवा में दो जीवन क्या संगम युग सारा लगा दिया संगम युग लगा दिया स्नेह के सागर आपने बाबा स्नेह के सागर बाबा नेहा के सागर बाबा